हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे व्रत महान सहायक है ब्रह्मचर्य व्रत आपको प्रलोभनों से निश्चित सुरक्षा प्रदान करेगा यह काम पर आक्रमण करने के लिए एक सशक्त अस्त्र है यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं धारण करते, तो आपका मन आपको किसी समय प्रलोभन देगा आप में प्रलोभनों के प्रतिरोध करने का सामर्थ्य ना होगा और आप उसका निश्चित अहेर बन जाएंगे जो व्यक्ति दुर्बल तथा स्त्री है वही इस व्रत को ग्रहण करने से भयभीत होता है वह एक बहाने बनाया करता है और कहता है मैं व्रत के बंधन में क्यों पड़ू मेरा संकल्प सबल तथा शक्तिशाली है मैं किसी भी प्रकार के प्रलोभन का प्रतिरोध कर सकता हूँ मैं उपासना करता हूँ मैं संकल्प शक्ति के संवर्धन का अभ्यास करता हूँ अंत में वह पश्चाताप करता है उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता जिस व्यक्ति के मन के कोने में त्याज्य पदार्थ की वासना छिपी रहती है वही इस प्रकार के बहाने आयात करता है आप में सम्यक समझ विवेक तथा वैराग होना चाहिए तभी आपका त्याग चिरंतन तथा स्थायी होगा यदि आपका त्याग विवेक तथा वैराग के परिणाम स्वरूप नहीं है तो मन त्याग की हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा में ही रहेगा यदि आप अदृढ़ हैं, तो एक माँ का ब्रमचर व्रत लीजिए और तब उसे तीन महीने के लिए बढ़ाइए इससे आपको बहुत कुछ मनोबल प्राप्त होगा अब आप इस अवधि को छह महीने तक बढ़ा सकेंगे शनै शनि आप इस व्रत को एक अथवा दो तीन वर्ष तक बढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे अकेले सोइए और प्रतिदिन खूब जप कीर्तन तथा ध्यान व व्यायाम कीजिए अब आप काम से घृणा करने लग जाएंगे आप स्वतंत्रता तथा अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव करेंगे आपके जीवन संगनी को भी प्रतिदिन जप कीर्तन तथा ध्यान करना चाहिए मोहन ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने करके आपने एक अच्छा अपराध किया है जहां काम वासना आध्यात्मिकता कैसे रह सकती है आप एक व्यक्ति हैं। आप ये बहाना करके पुरानी वासनाएं शक्तिशाली हैं, परिस्थितियां बलवती हैं। उसी पुराने नीचकृत को निर्लजता पूर्वक क्यों दोहराते हैं आपका उत्तर कोई भी नहीं सुनेगा जब कभी आपकी कामवासना अपना फल उठाए तभी आपको उसे नियंत्रित करना होगा भगवान शिव आपको इस भयानक शत्रु को नियंत्रित करने तथा आध्यात्मिक साधना जारी रखने के लिए मनोबल प्रदान करे हरिओम अब आप सुनेंगे संकल्प शक्ति संवर्धन तथा आत्म संसूचन यदि आप कामवासना का निराकरण करके राग द्वेश का उन्मूलन करके अपनी आवश्यकताओं को कम करके तथा प्रत्यक्षा का अभ्यास करके अपनी संकल्प शक्ति को शुद्ध दृढ़ तथा अप्रतिरोध बना ले तो कामवासना नष्ट हो जाएगी। संकल्प शक्ति कामवासना की प्रबल शत्रु है काम अशुद्ध संकल्प से उदभूत होता है अति भोग इसे बलवान बनाता है जब आप दृढ़ता पूर्वक इससे मुंह मोड़ लेते हैं तो यह लुप्त तथा नष्ट हो जाता है अपने ध्यान कक्ष में अकेले बैठ जाइए अपने नेत्र बंद कर लीजिए निम्न सूत्रों को धीरे धीरे बार बार दोहराइए, मन से इन सूत्रों के अर्थ पर विचार भी कीजिए अब अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं विचारों से संतृप्त कर कर दीजिए आपका समग्र शरीर मांस रुधिर अस्थिया स्नायु तथा कोशिकाएं निम्न विचारों से प्रभावी रूप से स्पंदित होना चाहिए हर एक मंत्र के बाद ओम का दीर्घ दीर्घोच्चारण कीजिएगा मैं परम शुद्ध हूँ शुद्ध अहम ओम मैं अलिंग आत्मा हूं आत्मा में ना का है न काम वासना कामुक्ता मानसिक विकार है मैं इस व्यकार का साक्षी हूं मैं असंग हूं मेरा संकल्प शुद्ध दृढ़ तथा अप्रतिरोध है मैं पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य में संस्थित हूं मैं अब पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं आप एक बार रात्रि में भी बैठ सकते हैं प्रारंभ में दस मिनट बैठिए इस अवधि को धी, धीरे धीरे शनै शनि आधे घंटे तक बढ़ाइए कार्य करते समय भी मानसिक भाव बनाए रखिए किसी कागज पर बड़े अक्षरों में छह बार लिखिए ओम पवित्रता इस कागज को अपनी जेब में रखिए इसे दिन में कई बार पढ़िए अपने घर में किसी प्रमुख स्थान पर इसे चिपका भी दीजिए अपने मन के सम्मा शब्द का चित्र स्पष्ट रूप से बनाए रखिये ब्रह्मचारी संतों तथा उनके प्रभावशाली कार्यों को प्रतिदिन कई बार स्मरण कीजिए पवित्र ब्रह्मचर्य जीवन के नानाविध लाभों तथा अपवित्र जीवन की हानियों और बुराइयों पर विचार कीजिए अभ्यास कभी न छोड़िए नियमनिष्ठ तथा व्यवस्थित रहिए आप धीरे धीरे अधिकाधिक शुद्धतर होते जाएंगे और अंत में आप एक ऊर्धव योगी बनेंगे धैर्यवान रहें प्रतिदिन अनुभव करे मैं भगवत कृपा से दिना अनुदिन सर्वथा श्रेष्ठतर होता जा रहा हूं मैं भगवत कृपा से दिनो दिन सर्वथा श्रेष्ठतर होता जा रहा हूं ये आत्मसंसूचन संसूच, है यह एक अन्न प्रभावकारी विधि है हरिओम अब आप सुनेंगे दृष्टिकोण परिवर्तित कीजिए आपको अपने मन में स्त्रियों के प्रति मातृभाव ईश्वरी भाव, भाव अथवा आत्मा भाव रखना चाहिए स्त्रियों को भी अपने मन में पुरुषों के प्रति पिता भाव अथवा ईश्वर भाव अथवा आत्मा भाव रखना चाहिए बहन भाव रखना पर्याप्त नहीं होगा उसमें आप असफल हो सकते हैं पुरुष का नारी के प्रति भगनी भाव तथा स्त्री का पुरुष के प्रति भ्रतृभाव रखना यौन आकर्षण तथा दूषित बेचारों के उन्मूलन में अधिक सहायक नहीं होंगे भगिनी भाव यानी बहन का भाव ने अनेक लोगों को प्रवंचित तथा भ्रमित किया है शुद्ध प्रेम किसी भी क्षण जब व्यक्ति असावधान तथा प्रमादी रहता है का वासना में विकृत हो जाएगा नाग भाव ही साधक की अत्यधिक मात्रा में सहायता कर सकता है नाग भाव के पश्चात ही पुरुष में मातृभाव तथा स्त्री में पितृभाव आता है तब दोनों में तब में दोनों में आत्मभाव आता है संघर्षरत सच्चे साधक ही न कि दार्शनिक अनुभव कर सकते हैं। भाव का संवर्धन बहुत ही दुशाद है सभी स्त्रिया आपकी माताएं तथा बहनें हैं इस भाव को विकसित करने में आप 100 बार असफल हो सकते हैं कोई बात नहीं अपनी साधना में अध्यवसाय पूर्वक लगे रहें, अंत आपकी सफलता अवश्य है आपको पुराने मन को नष्ट करके नए मन का निर्माण करना होगा तथापि यदि आप अमरत्व तथा शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे करना ही होगा यदि आप में अपने संकल्प के प्रति जोश और यदि आप में लौह निश्चय है तो आप अवश्यमेव सफल होंगे सतत अभ्यास से भाव धीरे धीरे प्रकट होंगे आप शीघ्र ही उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे अब आप सुरक्षित हैं पुरुष अथवा स्त्री को आत्म विश्लेषण तथा आत्म परीक्षा का अभ्यास करना चाहिए उन्हें काम के क्रियाशील होने तथा व्यवहार करने के ढंग कामवासना को हो करने वाले तथा व्यवहार करने के ढंग काम को उद्दीपी करने वाले पदार्थों तथा मनोभावों तथा एक जाति के व्यक्ति का अपनी प्रतिजाति के व्यक्ति का शिकार होने की रीति की सम्यक जानकारी होनी चाहिए तभी काम का नियंत्रण संभव है। है। मन पुनः भीतर भीतर ही ही कुछ करने का प्रयास करेगा। ये बहुत ही कूट है। इसके तरीकों तथा गुप्त भूमिगत कार्यों का पता लगाना अत्यंत दुष्कर है इसके लिए कुशाग्रविधि बाचारित अंतरावलोकन तथा अप्रमत निगरानी कर सकता है जब कभी भी मन में कुारों के साथ स्त्री का मानसिक चित्र प्रकट हो तो मन से ओम दुर्गा देव्यय नमः ओम दुर्गा देव्यय नमः का जप करें तथा मानसिक प्रणिपात करें शनि शनि पुराने को विचार नष्ट हो जाएंगे जब कभी आप किसी स्त्री को देखें तो मन में ये भाव लाएं और इस मंत्र का मानसिक जप करें आपकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी सभी स्त्रियां जगत जननी के व्यक्ति हैं ये विचार नष्ट कर दे कि स्त्री भोग का विषय है तथा यह विचार प्रतिस्थापित करे कि वह पूजनीय वस्तु तथा दुर्गा मां अथवा काली की अभिव्यक्ति है मनोभाव को परिवर्तित कीजिए आपको भूलोक में ही स्वर्ग सुख प्राप्त होगा आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे सच्चा ब्रह्मचारी बनने के लिए यह एक प्रभावशाली विधि है सभी स्त्रियों में आत्मा के दर्शन कीजिए सभी नाम रूपों का निष्ध कीजिए तथा उनके मूल में वर्तमान सार वस्तु अस्ति भाति प्रिय अथवा सतचित आनंद को ही स्वीकार कीजिए वे प्रतिबिंब मृग मरिचिका तथा आकाश की नीलिमा के समान मिथ्या हैं। वैज्ञानिकों के लिए स्त्री विद्युत अड़ुओं का पुंज है कड़ाद विचारधारा के विषय से के लिए परमाणुओं द्वि अड़ुवों तथा त्रे अड़ुवों का पिंड है बाघ के लिए वह शिकार है कामुक पति के लिए वह भोग पदार्थ है भलते हुए शिशु के लिए वह दुग्ध मिष्ठान तथा न भोगों को प्रदान करने वाली स्नेही नहीं, नहीं मई माता है शालु देवरानी जेठानी तथा सास के लिए वह शत्रु है वैवेकी वे तथा वैरागी के लिए वह अस्थि मांस मल मूत्र, पीप स्वेद रक्त तथा कव का संश्रण है पूर्ण ज्ञानी के लिए वह शतचित आनंद आत्मा है का जागृत होती है जब आप स्त्री के शरीर के विषय में सोचते हैं जब आप महिलाओं की संगति में हो तो महिलाओं के शरीर में गुप्त रूप से विद्यमान एक अमर शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करें निरंतर प्रयास करें यौन विचार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और उसी के साथ यौन आकर्षण तथा कामुकता भी जाती रहेगी यह काम वासना तथा यौन विचार के उन्मूलन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है मनी मन इस सूत्र को दोहराइए एक सतचित आनंद आत्मा ये कामवासना के विनाश तथा वेदांत की एकात्मकता के साक्षात्कार की ओर ले जाएगा ब्रह्म में ना तो काम है और न काम वासना ही ब्रह्म नित्य शुद्ध है उस अलिंग का निरंतर चिंतन करने से आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे यह सर्वाधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली विधि है यह उन लोगों के लिए सर्वोत्तम साधना है जिन्हें विचार की उपयुक्त प्रविधि का ज्ञान है किंतु कामवासना वासना छह के लिए ज्ञान योग मार्ग के उन्नत साधक ही एकमात्र ब्रह्म विचार की विधि का आश्रय ले सकते हैं अधिशंक लोगों के लिए तो संयुक्त विधि ही बहुत अनुकूल तथा लाभप्रद होती है जब शत्रु बहुत प्रबल हो तो उनका नाश करने के लिए लाठियों पिस्तौलों बंदूकों मशीनगनों पंडुबियों तारपीडो बमों तथा विशैली गैसों की संयुक्त विधि का प्रयोग किया जाता है इसी भांति प्रबल शत्रु के विनाश में संयुक्त विधि नितान्त आवश्यक है हरिओम अब आप सुनेंगे हठ योग द्वारा बचाओ हठय द्वारा बचाओ कुछ विशिष्ट प्राणायाम का नियमित अभ्यास की, उसके के निग्रह के प्रयास में पर्याप्त सहायता आपके उर्धरेता बनने में शीर्षासन तथा सर्वांगासन आपकी बहुत कुछ सहायता करेंगे इन्हें विपरीत करणी मुद्रा भी कहते हैं प्राचीन काल में घेरंड मशेन्द्र तथा गौरक्ष जैसे हमारे ऋषियों ने हमें रेता बनाने के लिए इनकी विशेष रूप से अविकल्पना की थी प्राणायाम के द्वारा मन शनै शनई स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है अतए कम उत्तेजना पर श्री कर रोक